संवेद्नाँ संवेद्नाँ के के, के, की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में प्रस्तुत है दिविक रमेश की बाल कहानी धूर्त साधु और किसान एक था भोलू किसान सीधा साधा और ईमानदार थोड़ी सी जमीन और दो आम के पेड़ थे उसके दिन रात मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था हर बार की तरह इस बार भी आम के पेड़ पर बहुत बौर आया था पेड़ जब कच्ची अमियों से पूरी तरह लद गया तो उन्हें देखकर भोलू किसान और उसका परिवार बहुत खुश हुआ धीरे धीरे आम पकने लगे भोलू ने सोचा रोज एक टोकरा पके आम भी उतर आए तो उन्हें मंडी में बेचकर वह अच्छे दाम कमा लेगा एक दिन सुबह सुबह जब भोलू किसान अपने परिवार सहित पके आम उतारने के लिए पेड़ों के पास पहुंचा तो देखकर दंग रह गया कि एक भी आम पेड़ पर नहीं था उसे बहुत दुख हुआ हो न हो, किसी ने आम चुरा लिए हैं। आंधी तूफान तो आया नहीं कि झड़ जाते तुम पुलिस में जाकर रपट लिखवाओ किसान की पत्नी ने उदास होकर कहा ऐसे कैसे रपट लिखा दू मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है चलो अब कल देखेंगे भोलू ने झुंझलाते हुए पत्नी को समझाया अगले रोज भी पके आम गायब थे अब तो भोलू को यकीन हो गया कि उसके आम जरूर कोई चुराता ही है उसने तय किया कि उस रात वह वहीं छिपकर रहेगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा भोलू का शक सही निकला सुबह सुबह चार बजे के लगभग वहां दो जवान साधु आए और पेड़ों के पास चुपचाप खड़े हो गए थोड़ी ही देर में उनमें से एक ने पेड़ों की ओर देखते हुए कहा आम आम दो हमको आम क्या हमसे भी लोगे दाम हम साधु हैं कर दो दान पोलो भी कुछ भैया आम कितने ले ले, ले तुमसे आम या फिर कह दो वापस जाओ और लौटकर कभी ना आओ इतना सुनते ही दूसरे साधु ने तुरंत पहले का कंधा पकड़ते हुए कहा नहीं, नहीं, नहीं क्या कहते हो तुम तु? क्यों हम पर पाप चढ़ाते हो तुम जितना चाहे ले लो आम, आम क्या तुमसे भी लेंगे दाम, दाम ले, लो, ले लो ले लो जी भर ले लो पके पके सब पके आम ले लो भोलू किसान ने छिपे छिपे ही देखा कि दोनों साधु, साधु मुस्कुराते हुए पेड़ों पर चढ़ गए हैं और पके आम तोड़ने लगे हैं उसके बाद दो टोकरे भरकर जब वे चलने लगे तो भोलू ने सामने आकर कहा आप लोग मेरे आम चुराकर क्यों ले जा रहे हैं साधु होकर ऐसा काम करते हो किसान को वहाँ देखकर पहले तो वे ठिठक गए पर जल्दी ही संभलकर ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कुछ किया ही न हो उन्होंने दोनों टोकरे नीचे उतार दिए फिर एक ने गुस्से से कहा मूर्ख किसान क्या तू चाहता है कि हम तुझे शराब दे दे तुने देखा नहीं की आम के पेड़ों ऐसी पूछ ही हमने आम लिए है लेकिन महाराज पेड़ भरा कैसे बोलेगा किसान ने थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा तुझे सचमुच ज्ञान ही सचमश सचमश है। नहीं है अरे मुर्ख पेड़ खुद नहीं इन साधु जी के मुख से बोलते हैं। तूने सुना नहीं था पके पके सब ले लो आम याद रख हम आम तभी तक लेंगे जब तक पेड़ हमें इजाजत देंगे जिस दिन ये मना कर देंगे हम आम नहीं लेंगे यह इन पेड़ों, पेड़ों की मर्जी, की मर्जी है, कि है कि वे किसे आम दे, आम दे और किसे न दे जाओ, जाओ अब तुम घर जाकर आराम करो पहले साधु ने जवाब दिया भोलू बेचारा सीधा साधा तो था ही वह चुपचाप अपने घर चला गया अगले दिन भी वही घटना हुई साधु आए वैसे ही एक पेड़ों से आम देने को कहता और दूसरा आम तोड़ने की इजाजत दे देता दोनों टोकरे भर आम ले जाते और भोलू देखता रह जाता वह यही प्रतीक्षा करता कि कब आम के पेड़ उन्हें मना करें और कब कुछ आम उसके हाथ लगे लेकिन यह प्रतीक्षा बढ़ती ही गई। आम के पेड़ साधुओं को मना ही नहीं करते थे एक दिन आमों के बारे में चिंता करते करते नहर की पुलिया पर ही उसकी आंख लग गई कुछ देर बाद वहां एक व्यापारी आया और उसके पास ही बैठ गया जैसे ही भोलू की आंख खुली तो व्यापारी, व्यापारी ने, पूछा, ने पूछा क्यों भाई क्या तुम, तुम पासी के गांव के हो? के हाँ, भोलू ने आंख मलते हुए जवाब दिया क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मुझे अभी काफी दूर जाना है आज की रात मैं आराम करना चाहता हूँ क्या तुम मुझे अपने घर में ठहरा सकते हो जो कुछ दोगे वही खा लूंगा सुबह उठते ही मैं चला जाऊंगा व्यापारी ने कहा अरे महाराज मैं तो गरीब किसान हूं पहले से ही परेशान हूं आम के पेड़ों ने इस बार धोखा दे दिया है भला मैं आपकी क्या सेवा कर सकूंगा तो भी आप मेहमान हैं चलिए जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा करूंगा भोलू व्यापारी को अपने घर ले आया रात को बातों बातों में उसने व्यापारी को आम के पेड़ और साधुओं का सारा किस्सा कह सुनाया सारी बात सुनकर बुद्धिमान व्यापारी को साधुओं की और किसान के भोलेपन को समझते देर न लगी। उसने भोलू की मदद करने की ठान ली उसने किसान से कहा कि जिस समय वे साधु आम तोड़ने के लिए वहाँ आते हैं उस समय उसे वहाँ ले चलना साथ में दो मोटे मोटे लठ भी लेकर चलने को कहा उसने यह भी कहा जब वे साधु आम तोड़कर टोकरे भर ले तो तुम भी पेड़ों से पूछना कि पेड़ तुम हो तो मेरे पर आम साधु ले जाते हैं बोलो मैं क्या करूँ और पेड़ जो कुछ भी मेरे मुंह से बोले तुम वही करना दो लठ लेकर किसान और व्यापारी ठीक समय पर पेड़ों के पास पूछ गए दोनों साधु आए पेड़ों से इजाजत ली और पके हुए सारे आम तोड़कर टोकरे भर लिए जैसे ही वे टोकरे उठाकर चलने वाले थे कि व्यापारी ने उन्हें रोका और किसान की ओर इशारा किया इशारा समझते हुए भोलू ने पेड़ की ओर देखते हुए कहा पेड़ पेड़ हो तो तुम मेरे पर साधु ले जाते आम पाला पोसा मैंने तुमको पर साधु है खाते आम तुम्ही बताओ प्यारे पेड़ों मेरे लिए बचा क्या काम इतना सुनते ही बुद्धिमान व्यापारी ने आंखें मूंद पेड़ों की ओर से कहा सुनो सुनो ओ भोलू किसान करो नहीं अब तुम आराम ये साधु हैं धूर्त बड़े अब तुम करो एक ही काम इतना मारो इनको जमकर निकल जाए सब खाए आम व्यापारी के मुँह से पेड़ों की यह बात सुनी तो किसान बड़ा खुश हुआ उसने लठ उठाया और तड़ तड़ तड़ साधुओं पर बरसाने लगा साधुओं ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी इतनी पिटाई भी हो सकती है पिटते पिटते ही उन्होंने किसान से कहा अरे मूर्ख किसान तू हमें मार क्यों रहा है क्या हमने आम पेड़ों से पूछ कर नहीं तोड़े हैं? तुझे पाप लगेगा पाप किसान ने तुरंत कहा आप लोगों की जमकर पिटाई करने का हुक्म भी तो पेड़ों ने ही दिया है सुना नहीं पेड़ों ने व्यापारी के मुंह से क्या कहा था व्यापारी जी जरा फिर से तो बोलकर कर बताना व्यापारी ने जल्दी ऐसी दोहराया सुनो सुनो ओ भोले किसान करो नहीं अब तुम आराम ये साधु हैं धूर्त बड़े अब तुम करो एक ही काम इतना मारो इनको जमकर निकल जाए सब खाए आम यह बात सुनकर दोनों समझ गए कि बुद्धिमान व्यापारी ने उनको अपने ही जाल में फंसा लिया है और उन दोनों ने किसान के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर कहा हमें माफ कर दो हमें माफ कर दो हमें, कर दो, हमें, कर दो, हमें अपने किए का फल मिल गया है अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे हम पेड़ों की ओर मुहतक नहीं करेंगे अब उनको गिड़गिड़ाते देख कर भोलो किसान का मन पसी गया वह दयालु तो था ही उसने उन्हें उठाकर कहा तुम लोगों ने मुझ जैसे भोले भाले आदमी को भी समझदार बना दिया है मैं अपने भोलेपन की वजह से ही तुम्हारी बातों में आ गया था जाओ अब किसी के भोलेपन का इस तरह से वायदा मत उठाना बुद्धिमान व्यापारी ने भी उनसे कहा तुम लोगों ने साधुओं का वेश धारण करके यह नीच काम किया है तुमने साधुओं पर भी कलंक लगा दिया है तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए दोनों साधुओं ने हाथ जोड़कर पूछा बताइए व्यापारी जी हमें क्या करना होगा अपने माथे से यह कलंक मिटाने के लिए हम हर तरह का काम करने को तैयार हैं। तो सुनो अब तुम कुछ दिन भोलो किसान के खेत में मेहनत करके इसके आमू की कीमत चुकाओ साधुओं ने व्यापारी की बात मान ली उन्होंने, उन्होंने किसान, किसान के खेत में खूब मेहनत की जब किसान की हरी भरी, भरी फसल लहलाहा उठी तो दोनों बहुत खुश हो गए मेहनत का फल इतना, इतना मीठा होता है उन्होंने, उन्होंने कभी, कभी जाना ही नहीं था अब तो वे भोलू किसान के अच्छे दोस्त बन गए थे अभी आप सुन रहे थे देविक रमेश की बाल कहानी ध्रद साधु और किसान पाचक स्वर भारती परिमल